आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते मेरा गांव इस कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है जी हाँ कल आपने कार्यक्रम को सुना जी हाँ 18 मार्च 2017 को खंडलवाल छात्रवास सिरोही में जो विशेष विशाल मेले का आयोजन किया गया था जिले स्तर पर तो उस कार्यक्रम को आप सुन रहे थे उसी का दूसरा भाग अभी आप सुनेंगे कहते हैं हीरो को परखना है हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं इसलिए अगर आपके पास मुश्किल है तो आपके पास ही हीरे भी हैं तो थोड़ा इंतजार जरूर कीजिए और सही दिशा में टटोलने की कोशिश कीजिए मैदान में हरा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता इसीलिए किसान भाई बहनों धीरज रखिए अपने मन से कभी ना हार मानिए आगे बढ़ते रहिए एक दिन सफलता का सूर्य आपके ही कदमों में होगा आप सुन रहे हैं रीड 90.4 नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मस्कर रहो हमारे बीच में श्रीमान लुबाराम जी चौधरी साहब जमीन से जुड़े हुए नेता बैठे हैं आपने विभिन्न स्तर पर जन प्रतिनिधि रहते हुए बहुत सारे किसानों के मन की पीड़ा को समझा है किसानों की समस्याओं को आप जानते हैं और किसानों के लिए आपके मन में दर्द भी है इसलिए हम सागर आमंत्रित करते हैं श्री लुबाराम जी चौधरी साहब सिरोई जिले के अपने किसान मेला में पधारे हुए आदरणीय सिरोही जिले के विधायक और राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री ओटाराम जी सिरोही जिले के प्रथम नागरिक बैन पायल जी जिला प्रमुख सिरोही आदरणीय कलट साहब आदरणीय प्रधान साहब आदरणीय सीओ साहब समस्त कृषि अधिकारी महोदय आदरणीय पत्रकार महोदय एवं पूरे जिले से पधारे हुए मेरे किसान भाइयों माताओं सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री महोदय और पूरे मंच पर बैठे हुए जनप्रतिनिधि अधिकारियों का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने ये कृषि मेला आयोजित करके सभी किसानों के यहाँ बुला करके जो सरकारी किसानों की योजना है जो मेरे किसान भाइयों तक नहीं पहुंचती है उसकी जानकारी देने के लिए जो ये मेला आयोजित किया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जहां तक सरकारी योजना है वो काफी योजना है जो गाँव तक किसानों तक प्राप्त नहीं अपन जानकारी प्राप्त नहीं देती और जानकारी प्राप्त नहीं है काफी योजना रो किसानों नहीं है तो निवेदन है के बार कृषि अधिकारी जी आपने काफी बात बताई और हमें हम पूर्य बाद में भी काफी जानकारी आपने मिली आप बड़ा जिला हो। आपने निवेदन है के आप जो जानकारी प्राप्त वे वह आप सौपाल माते या कटे भी ओपे बैठो वटा तक जो अपना किसान भाई घरे रहे रियो तक ने वहां कोशिश कर जो सम्मानित किया उनको तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ साथ में अन्य किसानों को भी मेरा अनुरोध है कि अपन ओपे भी पेड़ खेती में जोजे हाँ हाँ अब जो, जो आप, है ओपे एक ताकि जिला लेवल प्राप्त सरकार द्वारा योजना योजना रही आपने काफी बतावी जनदारे ग्राम सभा ग्राम सभा किसान भाईतर भाई, भाई गए अपरा, या टेम परा मगर में आदत कमे अरे कम से कम ग्राम सभा और ग्राम सभा जाए और ग्राम सभा प्रस्ताव ले जो ग्राम सभावन में ग्राम सभाव रहे ग्राम सभा विधानसभा ग्राम सभा प्रस्ताव लीधो लो ऊपर तक तो कोई चेन्ज नहीं करे आप नशा बारा मैं आपने अनुरोध है आपने के के कोई बारा कहवा जरूरत नहीं भरे वही बात मैं होर नशा पता चटा तक दूर नहीं रही, ने रही गोमोरो विकास निवे। आपने आपने शिक्षा अपने गो मारा क्यों मार निदार सोरोन देमा सोरा आपने के आवा में जित सोरो अंत जादा सोर्य भर आपने आवाम आ रही है आपने वगैरह भणियोली वही तो आपने वगर भणियोली ध्रावी नहीं रहे अपने क्या कर अपने क्या जरूर थे मगर फगर पड़ियो डेरी अबार आपने नंबर दीदा टोल नंबर फ्री अबार मौ, अने मौका माते माननीय वसुंधरा राजे को बहुत बहुत धन्यवाद दो और मंच पर बैठे सभी अतिथियों को पहला तो दोस्त देता स्कूल है नहीं। आज पर पंचायत माते की देव में जड़ी पंचायत स्कूल माते थे बारहवीं नीति वह एक झटके पूरा जिला में पंचायत हेडक्वार्टर माथे बारहवीं स्कूल खोली हमें अगर बच्चियां नहीं बढ़ा रही तो आवा वाली पेड़ी अपन माफ नहीं करे वास्तव अनुरोध है कि जटा तक शिक्षा नहीं रहे वड़ा तक पे आगे ने में तो रायडो गालतू मोद है, तो वो, वो वो है।, है आप शिक्षा प्राप्त करे और बच्ची पढ़ावा आज थी दो हाथ में मौका आज वन टोटल द्राव दो वे आज टोटल मशीन थी कंप्यूटर पर पर अपने जरूर नहीं है फिर गाय माल पैक वटा तक दोवा ठको वे खास वेन जो अब तके जो उसमें के के जो जो अधिकारी कहता था कि कॉलेज जी और ने आवे आवे दी दी हीरो हीरो जयपुर दिल्ली जा तो हमने पूरे पूरा फायदा तो हमारी योजना फायदा लेना जरा एक बड़े योजना में अबारानी नरेन्द्र मोदी आदनी वसुंधरा जी सब धन्यवाद नरेगा थी जोडियो लए ओ नरेगा थी जोड आवे न लघु सीमांत कासकार चैनीज परिवार या एससी एसटी है बण रे जेवाणी योजना मारे रियाई मने पार किसान रे वास्ते सरकार द्वारा 3 लाख रुपियो ओबड़ा खुद रे क्षेत्र में काम करवा रे वास्ते सेक्शन दे 3 लाख में ओबड़ा कुआ में ओबे ओडू बडावे का पाइपलाइन घाले का कोरे को ओबने लोडिया का लोडिया बडावे का समतलीकरण करे, करे का एरी एरी जो ये में में मारपत नरेगा भेजावो नवड़ी योजना लाभ उठावो उठा वही जड़ी खास कार्य ऑफिस खुदे हो दा पूरा की कीधो लाइ अपने योजना में सरकार द्वारा किसानों वास्ते बार बार चक्कर नहीं लगाने तो पंचायत तो थी थी। आप खुद लक आप अवसर वो भुगतान आप नहीं वही बाकी पेमेंट नरेगा अंति अलावा काफी योजना है मगर योजना जटा तक जानकारी प्राप्त नहीं कर रही तो बड़ा योजना का लाभ प्राप्त नहीं है। है है है, जो मारो अधिकारी अधिकारी और सभी है। मेरा निवेदन है कि जो आपका ये निकाला है, ये निकाला हुए पर पंचायत पे एक बैनर के रूप में बना करके उसके लिए भले बामासा की जरूरत पड़ेगी बामासा हम लाएंगे मगर पूरा फॉर्मलेट बड़े बड़े एक्सरो में और पूरा बना करके जो पर पंचायत हेडक्वार्टर के ऊपर ऊपर लगाया जाए ताकि अपन किसान पढ़ करके, उसी योजना का जानकारी लेकर आगे बता सके। धन्यवाद श्रीमान जी का भी आभार शिक्षित होकर के योजनाओं का लाभ लेने का आह्वान किया है जो बहुत महत्वपूर्ण है जिले के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी तथा कृषि संबंधी विभागों के अम्बरेला परियोजना के पदेन अध्यक्ष और आज के कार्यक्रम के संरक्षक श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को अपने संबोधन के लिए हम सादर आमंत्रित करते हैं माननीय कलेक्टर साहब आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री महोदय राजस्थान सरकार सिरोही जिले के जिला प्रमुख महोदया पंचायत समिति सिरोही की प्रधान महोदया जिले के समस्त अधिकारीगण कृषि विभाग के अधिकारीगण मीडिया के बंधु एवं सिरोही जिले से पधारे समस्त किसान बंधुओं आज कृषि विभाग द्वारा आयोजित इस कृषि मेले में आप सबका स्वागत और आभार हर साल की तरह इस साल भी कृषि मेले का आयोजन किया जा रहा है इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि किसानों को जितनी भी सरकार की योजनाएं चल रही है उसका ज्ञान देना अभी तक मेरे जानकारी में जितना रजिस्ट्रेशन काउंटर से मुझे सूचना मिली है साढ़े बारह किसान इसमें रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और अभी भी लाइन लगी हुई है तो इससे पता लगाया जा सकता है इस मेले का लोकप्रियता काफी ज्यादा है राजस्थान सरकार और भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए काफी योजनाएं चलाई जा रही है उन योजनाओं का लाभ सभी किसान बंधु लिये तब उनकी आर्थिक स्थिति भी इंप्रूव होगी मैं कुछ योजनाओं का नाम बताना चाहूंगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसमें समस्त किसान इस यो, इस योजनाओं में अपना एनरोलमेंट कराएं ताकि जब फसल का जब खराबा हो सके तो उस योजनाओं के तहत लाभ ले सके दूसरा है सॉयल हेल्थ कार्ड सॉयल हेल्थ कार्ड में यह है कि हर किसान का खेत एक यूनिक खेत है उसमें जो कॉम्पोजिशन मिट्टी का है वो अलग है तो आप अपना मिट्टी की जांच करवाएं मिट्टी की जांच करवाकर आप पता लगा सकेंगे कि आपकी मिट्टी में किस चीज की कमी है उस दवा का आप उपयोग करें अपनी मिट्टी में कभी कभी क्या होता है किसान को पता नहीं होता है कि उनकी खेत की मिट्टी में किस चीज की कमी है उसके अभाव में किसान गलत केमिकल का उपयोग कर लेते हैं कारण उनका फसल खराब हो जाता है तो समस्त किसान जो यहां पधारे हुए हैं और जो आपके आस पड़ोस के हैं किसान जो यहां नहीं पधार चुके हैं आप इस का इस योजनाओं का संदेश सब तक सब सभी किसान बंधु तक पहुंचाएं कि वो अपने मिट्टी का जांच अवश्य कराएं मिट्टी का जांच हर किसान यहाँ जिला स्तर पर तो अपना किसान विज्ञान केंद्र है वहां हो रहा है मिट्टी की जांच ब्लॉक स्तर पे भी हो रहा आ, किसान आ, ये प्रयोगशाला खोली गई है उसमें भी मिट्टी की जांच हो रही है और इसके लिए जो किसानों के बीच में जो बंटवारे के जो प्रकरण आते हैं वो तहसील स्तर पर और उपखंड स्तर पर इसका निस्तान होता है इसके लिए सरकार लोक अदालत भी लगाती है जिसके तहत जो आपका छोटा मोटा जो डिस्प्यूट्स रहता है उसका रिजोल्व किया जा सके लोक अदालत के माध्यम से मैं आज के इस किसान मेले के आयोजन सफल आयोजन के लिए समस्त कृषि विभाग के अधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूं और मुझे उम्मीद है कि इस किसान मेले से सभी को फायदा होगा धन्यवाद माननीय जिला कलेक्टर महोदय का बहुत बहुत आभार आपने किसानों की समस्याएं हल करने के मार्ग बताए हैं वैसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कर तीन स्तर बनाए गए ग्राम पंचायत पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद जिले की तमाम विकास योजनाओं का संचालन प्रबोधन और क्रियान्वयन जिला परिषद द्वारा किया जाता है किसान भाइयों अभी कुछ दिन पहले जागरूक तथा सशक्त जन प्रतिनिधि होने के कारण जिन्हें राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री महोदया द्वारा कर सम्मानित किया गया गले लगाया गया तब मानो पूरे सिरोही जिले का सिर मान से ऊंचा उठ गया जी हाँ हमारे सिरोही जिले की जागरूक जिला प्रमुख प्लीज वेलकम वन एंड एंडली श्रीमती पायल परशुर जिला प्रमुख सिरोही आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी खंडेलवाल छात्रावास में जिला स्तरीय किसान मेले का आयोजन हुआ है और इसमें आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे माननीय परम सम्माननीय राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री श्री ओटाराम जी देवासी साहब संरक्षक के रूप में हमारे सिरोई जिला कलेक्टर महोदय अभिमन्यु जी पंचायत समिति सिरोही प्रधान प्रज्ञा जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला महोदय श्री लुम्बाराम चौधरी जी हमारे जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अध्या कार्यकारिणी अधिकारी के रूप में श्री आशाराम जी सोलंकी साहब और मेघवंशी जी और समस्त सामने विराजमान अधिकारीगण सभी किसान भाइयों माताओं बहनों आज ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी बड़ी मात्रा में हमारे किसान भाई यहाँ एकत्रित हुए हैं इस मेले का इस कार्यक्रम का लाभ लेने के लिए और उससे भी बड़ी खुशी की बात आज ये लग रही है कि हमारी जो महिला किसान है उनकी भागीदारी भी आज अच्छी खासी इस मेले में हमें नज़र आ रही है तो एक बार हमारी सभी महिला किसान किसानों के लिए मैं चाहूँगी हम सभी एक बार जोरदार तालियां बजाए क्योंकि हम इक्कीसवीं सदी में हैं और हमारे समाज में दोनों का समान दर्जा समान उधा है और हर कोई कार्य दोनों मिलकर एक साथ कर सकते हैं कोई किसी में पीछे नहीं है यही आज यहां प्रदर्शित हो रहा है और हमारी महिलाओं की जो रुचि है घर में तो काम करती हैं घर के बाहर भी काम करती हैं लेकिन ऐसे अपने घर के बाहर ऐसे मेलों में पूरे जिले भर से पधारी हमारी महिला आज यहाँ आई है मुझे देख बहुत अच्छा लग रहा है आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ और ये जो मेले रखे जाते कृषि विज्ञान केंद्र में या कभी किसी पंचायत में या कभी किसी गाँव में कभी ना कभी होती रहती है छोटे मोटे आयोजन किसान भाइयों के लिए होते रहते हैं और एक पूरे साल भर में एक जिला स्तरीय मेला इसीलिए रखा जाता है जिससे पूरे जिले भर के किसान भाई बहन यहाँ आए एक दूसरे से अपने विचार विमर्श अपनी जो बातें हैं जो दुख है तकलीफ है या कोई अच्छी चीज है कुछ नवाचार है वो यहाँ हमारे सामने सबके सामने या प्रस्तुत करें जिससे जो दूसरे किसान भाई बहन हैं, उनको भी जानने का ये मौका मिले कि हाँ हम ये नवाचार भी कर सकते हैं और जो सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती है उनके बारे में भी आप सभी को विशेष रूप से जानकारी देने के लिए ऐसे समय समय पर आयोजन सरकार अपने जिला स्तरीय जो प्रशासन कमेटी है जो प्रशासन है उनसे करवाती रहती है जिससे आप सभी जागरूक रहें आप सभी को सभी प्रकार की जो योजनाएं उनकी जानकारी मिले जो पूर्व अख्तार हैं हमारे उन सभी ने आपको बहुत सारी योजनाओं के बारे में बताया चाहे वो सॉयल हेल्थ कार्ड हो मिट्टी की जाँच के संबंध में हो ये एक ऐसी चीज़ है जो करवाना बेहद जरूरी है जिस तरह से हमारे शरीर की बीमारी का हम दवा देके निजात पाते हैं उसको हमारे शरीर से दूर फेंकते हैं उसी तरह अगर हमारी मिट्टी को कोई बीमारी हो गई हो और जब तक हम उसका उपचार नहीं करेंगे तब तक हम अच्छी खेती अच्छी फसल नहीं बो पाएंगे हम अच्छा लाभ और हमारे देश को हम उतना पैदावार नहीं दे पाएंगे जितनी उनको आवश्यकता है तो इसलिए जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदे जब उन्होंने अपना प्रधानमंत्री पद जो सीट उन्होंने आसीन की थी उसी समय करीबन तीन चार महीने बाद ही उन्होंने इस योजना का शुभारंभ किया था पूरे देश को छोड़ के उन्होंने एक राजस्थान के आखिरी कोने में जो हमारे यहाँ से हजार पंद्रह किलोमीटर दूर है वहां से इसका शुभारंभ किया था जिससे हमारे किसान भाइयों को बहुत फ़ायदा हो रहा है अभी भी हमारे ज़िले में जो उसकी जो आप सभी की जो जागरूकता है उसकी बहुत कमी है जितना टारगेट हमें अचीव करना चाहिए हमने अभी उतना अचीव नहीं किया है हमें और आवश्यकता है लेकिन इसमें आप सभी का सहयोग बहुत ज़रूरी है मैं हमेशा हर प्रोग्राम में बार बार यही कहती हूँ कि हम सभी को अपनी योजनाओं के बारे में अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होना चाहिए क्योंकि अगर हम जागरूक होंगे तो हमारे जो नीचे लेकर ऊपर तक कोई भी हमसे जुड़ा हुआ है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वो जागरूक बनेगा ही बनेगा चाहे वो घर में बड़ा हो चाहे वो हमारे कोई अधिकारी गण हो चाहे वो कोई जनप्रतिनिधिगण हो कोई भी हो अगर हमारी जनता आम जनता गाँव वाले जागरूक बनेंगे तो हम सभी आपके पीछे अपने आप जागरूक बनेंगे तो आप सभी को अपने अधिकारों के अपने कर्तव्य के जो सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं हैं उन सभी के बारे में जागरूकता आपको हासिल करनी है मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी करीबन डेढ़ साल पहले जब हमारे माननीय जो सुरेंद्र गोयल जी जब पंचायती राज मंत्री थे हमारे सिरोई जिले में उनका प्रवास हुआ था और हमने इस पीली किताब का विमोचन उनसे करवाया था लेकिन यह जानकर बहुत हैरानी होती है कि उन डेढ़ सालों में और हर प्रोग्राम में मैं बार बार ये आपको बताती हूँ और सब अधिकारी आपको बताते हैं कि आपको इसमें रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए ये किताब कितनी आप सभी के लिए आवश्यकता है और हर पंचायत लेवल पे ये किताब आपको मिलेगी उसके बावजूद आज सिर्फ चालीस हजार का टारगेट है हमारा और उसमें हमने साढ़े पाँच सौ के करीब अभी किसान जुड़े हैं ये हमारी अजागरूकता का नतीजा है आप सभी की कम दिलचस्पी का नतीजा है आप सभी रुचि नहीं लेते अपने अपने लिए, ये उसका नतीजा है। तो मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि जो योजनाएं आप सभी के लिए चलाई जाती हैं, आप सभी के भलाई के लिए चलाई जाती है आप उनसे जुड़िए आप उनमें अपनी रुचि दिखाइए क्योंकि अगर आप अपनी रुचि दिखाएंगे तो आप देखेंगे उसका फल और आप देखेंगे अपना विकास की वो कितनी वर गति से हो रहा है और आप कहाँ से किस पायदान पे पहुंच जाएंगे और अगर हमारा किसान भाई अगर एक आगे पहुंचता है अगर उसका विकास होता है तो हमारे गांव का हमारे जिले का हमारे देश का विकास अपने आप सुनिश्चित हो जाएगा हम हमारा भारत जो पूरे देश पूरे विश्व में अपना परचम अपने आप लहरा जाएगा क्योंकि हमारे देश में हम सत्तर हम कृषि प्रधान भारत को कह, कह कह सकते हैं और हम सभी आप सभी के ऊपर निर्भर है तो आप विशेष आप सभी से निवेदन है कि जो सभी ने आपसे कहा शिक्षा स्वास्थ्य ये सभी चीज़ें इतनी जरूरी है जागरूकता अगर उसमें आप सभी मिलजुल कर अपनी भागीदारी निभाएंगे तो हम सभी जो काम कर रहे हैं जो सरकार आप सभी के लिए योजनाएं ला रही है उनका जो स्वरूप होगा वो बहुत अलग होगा और मैं इसमें आज हमारे जो हमारे चार पाँच महीने हुए हमारे कलेक्टर महोदय जो अभी हमारे जिले में आए हैं और वो बहुत कम उम्र के हैं उन्होंने जब कोई भी काम में सभी तरह के लोग चाहे आम जनता हो चाहे वो जनप्रतिनिधि हो चाहे वो प्रशासन हो अगर मन लगाकर काम करें, उसमें रुचि लेके काम करें, तो निश्चय ही वो काम में हमें सफलता जरूर मिलती है और हमारे जो कलेक्टर महोदय हैं, उन्होंने आज यहाँ आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया है हाथों हाथ खड़े खड़े जिससे आप सभी जुड़े और आप सभी को जो भी समस्याएं हो चाहे अगर व्हाट्सअप ग्रुप नहीं है तो आप मैसेज भी डाल सकते हैं आप उससे जुड़े आपकी फसल की फोटो खींच के भेज दीजिए आप लिख के भेज दीजिए आप अपने गांव में बैठे बैठे आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको दवाई का नाम बीमारी का नाम और उसकी आपको निजात पाने का तरीका चाहे वो देसी हो चाहे वो किसी न किसी कोई दवाई के रूप में हो या किसी अन्य रूप में उसका उपचार करने का तरीका होगा हर तरह से आपको लाभान्वित कराएंगे क्योंकि हम सभी की शिकायत रहती है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें आपको हजार रुपये पंद्रह सौ रुपये का बिल बांध के देता है सौ दो सौ रुपये की बनना चाहिए लेकिन लूटने के लिए वो इतना ज़्यादा बिल बना देता है और इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ लिख के देता है पेस्टिसाइड लिख के देता है जिससे हमारी जेब तो कटती कटती है हमारी फसलों को हमारी मिट्टी को भी नुकसान होता है तो इन सभी चीज़ों से निजात दिलाने के लिए ऐसी जो योजनाएं हैं वो लाते हैं और उसमें आप सभी की भागीदारी बहुत जरूरी है तो मैं पूरे प्रशासन का हमारे जिला परिषद के जो हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है हमारे जो कलेक्टर साहब विशेषकर उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं और हमारे सुदर्शन जी इन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी ने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया और यहाँ खड़े खड़े इतना अच्छा काम किया और आप सभी से यही निवेदन है कि जागरूक बनिए अपने अधिकारों के लिए अपने जगह अपने परिवार के लिए अपने गांव के लिए अपने देश के लिए आप कुछ अच्छा करिए इसी के साथ आप इतनी बड़ी भारी मात्रा में यहाँ उपस्थित हुए आज ये देखकर बहुत खुशी हो रही है इसके लिए आप सभी किसान भाइयों का जो समय निकाल आप यहाँ आए आप सभी का तह दिल से धन्यवाद जय हिंद जय भारत माननीय जिला प्रमुख महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद आपने जागरूक होकर के योजनाओं का लाभ लेने का आह्वान किया एक सूचना है हमें सूचना दी गई है कि इस पूरे कार्यक्रम का रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट पर कल शाम को साढ़े सात से साढ़े आठ बजे प्रसारण करेगा आप लोग सुन सकते हैं गांव में भी सुनावे सबका साथ सबका विकास के लिए ठोस कार्य अच्छे परिणाम देते हुए जय जय राजस्थान के नारे को गुंजित करने वाली सरकार के माननीय राज्य मंत्री तथा आज के किसान मेले के मुख्य अतिथि श्रीमान ओटाराम जी देवासी साहब को हम सादर आमंत्रित करते हैं अपना आशीर्वचन प्रदान करने के लिए माननीय मंत्री महोदय भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे आज के इस सिरोही जिले के विशाल किसान सम्मेलन में हमारे बीच विराजमान हमारे जिला प्रमुख आदरणीय बेन पायल जी हमारे सिरोही जिले के जिला कलेक्टर सम्मान्य अभिमन्यु जी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सम्मान्य लुम्बाराम जी हमारे प्रधान साहब आदरणीय बेन पायल जी सी साहब एग्रीकल्चर विभाग से ज्वाइंट डायरेक्टर साहब सोलंकी साहब हमारे जिले के मेघवंशी साहब और सम्मानीय गुप्ता साहब और इस कार्यक्रम में पधारे सभी सम्मानित किसान भाइयों शक्ति स्वरूपा माता बहनों पत्रकार बंधुओं जिस तरह से ये किसान मेला आयोजित किया जाता है और किसान मेले के अंदर सरकार की तरफ से दिनों दिन नवाचार करके एक अलग से किसानों के लिए जो योजना बनाई जाती है वो किसानों के लिए के, किसानों को किस तरह से मजबूत किया जाए क्योंकि किसान अन्नदाता है और जिस अन्नदाता के लिए सरकार भी हमेशा किसानों के लिए काम कर रही है किसान सरकार के लिए काम कर रहे हैं इस तरह से मिलकर एक आपस में सामंजस्य के रूप में अपन सभी मिलकर काम कर रहे हैं आप सबको सरकार ने जिस तरह की योजना बनाई कि आज दिन तक मैं धन्यवाद देता हूं किसानों को कि किसान हमेशा जमीन से जुड़ा हुआ किसान है और जिस धरती के अंदर किसान मन लगाकर काम करके इस पैदावार को कैसे कैसे बढ़ाया जाए इस किसान की खेती को कैसे मजबूत किया जाए ये किसान हमेशा प्रगतिशील रहकर काम करता है और विशेष तौर से सरकार ने भी आपके लिए जिस तरह की योजना बनाई कि आने वाले समय में मैं धन्यवाद देता हूं जो अभी अपने बीच में रघुभा ने जो बात बताई सरकार ने सबसे पहले जैविक खेती के लिए बहुत बड़ा काम करने की कोशिश की है उसमें अभी जैविक खेती के लिए आप सबको पता है दो जिले सैनिक हुए हैं सबसे पहले एक तो डूंगरपुर और झालावाड़ ये पूरे राजस्थान में जैविक खेती के लिए दो जिले जो काम में लिए जा रहे हैं अभी मैं आपके सिरोई की तरफ से ही मुझे डूंगरपुर का भी प्रभारी बनाया गया है और उसमें डूंगरपुर सबसे पहले जैविक खेती में सबसे पहले एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से अगर चयनित हुआ चयनित हुआ है तो डूंगरपुर हुआ है इसके लिए मैं आपको सबको बधाई देता हूं दूसरा मेरा एक निवेदन है कि आज की तारीख में खेती अपन सभी करते हैं और आज जिस तरह से यूरिया और डीएपी दिनों दिन जिस खेती के लिए काम में लिया जाता है मन के अंदर एक ही होता है पैदावार अच्छी होगी पैदावार अच्छी होगी परंतु आने वाले समय में जो पैदावार आज है वो कल नहीं होने वाली क्योंकि सब ने जिस जैविक खेती के लिए पहले गोबर का खाद अपन इस्तेमाल करते थे उसको तो दिनों दिन मात्रा कम होती जा रही है और यूरिया और डी ज्यादा देते जा रहे हैं अपन सबको पता है कि पहले पंजाब और हरियाणा सबसे अच्छी पैदावार में थे अच्छी खेती की पैदावार में सबसे अधिक पैदा लेते थे उसका कारण था कि सबसे ज्यादा जैविक सबसे ज्यादा यूरिया और डीएपी पंजाब और हरियाणा में उसका इस्तेमाल होता था यह हमारे लिए और जब उनको खुद को पता चल गया आप सबके बीच में एक बात रखना चाहता हूं कि हरियाणा पंजाब वहां से एक ट्रेन चलती है उस ट्रेन का नाम भी कैंसर ट्रेन पड़ गया क्योंकि वहा सबसे ज्यादा यूरिया और डीएपी दिया जाता है जब उस ट्रेन के अंदर कोई भी यात्रा करता है, तो सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज, जो हरियाणा और पंजाब से दिल्ली की तरफ जाते हैं जब उनको खुद को पता लग कि आने वाले समय में अगर, अगर अपन को जीने के लिए रहना है और मनुष्य जीवन में अगर, अगर अपन को जीना है तो अपन को जैविक खेती की जरूरत है इसलिए अपन भी सभी इस संकल्प के साथ में मुझे पता है पूरे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी हमारे बीच हैं और हमारे मन में भी ये होता है कि दिनों दिन इस पैदावार को कैसे बढ़ाया जाए यह हमारे मन में भी है परंतु मैं धन्यवाद देता हूं अपने माता पिता और बुजुर्गो को जो सबसे पहले एक अपनी जो खाटी छाछ उसका इस्तेमाल करके वो फसल पर छिड़काव करते थे और उस खाटी छाछ से छिड़काव करने, करने के बाद में कई ऐसे कीटाणु थे तो जो उससे खत्म हो जाते थे उसके बाद में गौमूत्र आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधु 90.4 एफएम सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए गौमूत्र एक ऐसी चीज है कि उसका भी अमुख आइटम मिला करके उसका भी छिड़काव करते थे तो उससे भी कई कीटाणु खत्म होते थे अपने घर के अंदर जो राख पैदा होती थी राख जो उस राख को ले जाकर के खेती के अंदर डालते थे ताकि उससे भी कई कीटाणु ऐसे थे जो राख से खत्म होते थे ऐसा करके आज दिन तक किसानों की जिस तरह की जो पैदावार है उसको अपन आगे कैसे बढ़ाए ये अपनी और आप सब की हमारी कर्तव्य है मैं धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री जी को जिन्होंने किसानों की बिजली के पहले की सरकार ने जिस तरह से बिजली के पैसे बढ़ाए थे इसी सरकार ने आते ही मैं धन्यवाद मुख्यमंत्री जी को देता हूं और ऊर्जा मंत्री जी को देता हूं कि किसानों के लिए बिजली के बिल कम कैसे किए जाए उस तरह से करके सरकार ने एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया है ताकि आने वाले समय में मुझे पता है एक आपकी बहुत बड़ी समस्या ये कि अपन सब खेती करने वाले लोग हैं कुएं पर रहने वाले लोग हैं और अपन को एग्रीकल्चर थ्री फेस के कनेक्शन मिल जाते हैं परंतु कुएं पर रहने वाले को सिंगल पेस का कनेक्शन नहीं मिलता ये भी हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है उसके कि किसान है उनको भी घरेलू कनेक्शन दिया जाए ताकि इस व्यवस्था को सुधारा जा सके अब आपके बीच में जिस तरह की यह समस्या है इस समस्या के समाधान के लिए हमेशा प्रयत्नशील प्रयत्नशील रह करके इसको और भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे डिगी का निर्माण करना कुए पर और डिगी में सब्सिडी देना और सब्सिडी दे करके वह पानी के लिए होद की व्यवस्था करना पहले भी अपने कुएं पर अपन एक नाड़े का निर्माण करते थे पूरे रात भर पानी से उसको भरते थे और भरने के बाद में उस नाड़े से वापस सिंचाई करते थे क्योंकि वो पानी अपन को पूरी रात में खेती करने के लिए पूरे नाड़े की व्यवस्था करके उस पानी को भर करके सुबह सात में उसकी खेती पिलाने के लिए काम में करते थे इस तरह की जो सरकार की योजना है उस योजनाओं के अंदर सबको मिलकर काम करना है दूसरा था कि एग्रीकल्चर में फेंसिंग के लिए तार बंदी के लिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि सरकार ने हमेशा ये जो बूंद बूंद सिंचाई है उसमें भी सब्सिडी के लिए घोषणा की हुई है परंतु उसमें सब्सिडी कम है इसको बढ़ाने के लिए हम भी प्रयत्न करते हैं ताकि मुख्यमंत्री जी के साथ पर बैठकर इस योजना को, को भी आगे बढ़ाने की को कोशिश कर रहे हैं दूसरा था एक झटका मशीन जो कोई भी जानवर या पशु खेती के लिए नुकसान करता है मुझे पता है यह सबसे बड़ा अगर अभी रघु भाई बता रहे थे सुअर रोजड़े और वो वो वो भी नुकसान करते हैं और जिस तरह से खेती में ये जो नुकसान करते हैं इनके लिए फेंसिंग के लिए हमारे भी प्रयत्न है कि आने वाले समय में इसकी व्यवस्था के लिए हम कोशिश करें ताकि आने वाले समय में जिस तरह की आपकी इस तरह की जो व्यवस्था है इस व्यवस्था को सुधारने के लिए हमेशा सरकार प्रयत्नशील है मैं धन्यवाद देता हूं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को जिन्होंने फसली बीमा आपके लिए लागू किया परंतु मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं उसमें थोड़ी बहुत त्रुटि हमारी भी रही और किसानों की भी रही कि उसमें जो गिरदावरी जहा जीरे की खेती है वह गेहूं बता दिए अगर जहां गहू है तो वह जौ बता दिए रायडा बता दिया तो इसलिए किसानों को भी उसमें जागरूक रहकर उस किसानों की फसल में जो बोया हुआ जीरा है तो वहा जीरा ही लिखवाना है क्योंकि जीरो की जीरे की जो कॉस्ट है सात सौ रुपए और गो की दो सौ रूपए कि अपन को बैठकर इसके बारे में एक बार सोचना चाहिए कि कि किसान के साथ में खुद अगर पटवारी अगर गिरदारी करना चाहे तो किसान से बात करे कि वह फसल क्या है उसके साइन ले ताकि उसको पता चले कि मेरी कौन सी फसल बोई हुई है तो डिपार्टमेंट तो से भी यह कहना चाहता हूं कि ये इस तरह की जो छोटी छोटी समस्या है किसान को भी खुद जागरूक होना पड़ेगा अपन भी उसका सहयोग करेंगे तो इस समस्या का समाधान होगा अपन सभी को मिलकर जिस तरह से अपने शरीर की जांच करवाते हैं और शरीर की जांच करवाने पर अपन को पता चलता है कि हमें बुखार है है, तो उसकी गोली लेते हैं उसी तरह से जमीन के अंदर भी कौन से विटामिन कमी है, कौन से की तो तुरंत पता चलता है कि उसके अंदर यह कमी है तो यह प्रधानमंत्री जी ने एक अलग से योजना बनाई कि आने वाले समय में इस मिट्टी का भी जांच कराओ ताकि आपको पता तो चलेगा इस मिट्टी के अंदर कौन से खनन की कमी इसके कारण से दूसरा था वर्मी कंपोस्ट खाद हमारे पास में आज बहुत है परंतु उसका उपयोग सही तरीके से नहीं हो रहा है ये मैं अभी जिस तरह से गोपालन डिपार्टमेंट मेरे पास है मैं आप सबको एक बताना चाहता हूं कि अभी अभी कल ही हमारी एक मीटिंग हुई उस मीटिंग में एक दिल्ली की कंपनी आई तो पहले उन्होंने सबसे पहले एक बात रखी कि हमारे सामने उन्होंने कहा कि गोबर से हम बिजली उत्पादन करते हैं हमने कहा कैसे करोगे तो उन्होंने कहा बायोगैस हम जितने भी गोबर होगा पहले आप सबको पता है कि एक अपने कुएं पर गैस का एक लगाते थे वो अपने क्या कहते हैं उसको गोबर गैस प्लांट पहले अपने कुएं पर लगाते थे बड़े बड़े वो पोध बढ़ा करके उसी तरह का वो एक बढ़ाते हैं उससे बिजली पैदा करते हैं और अगर दस हजार या पंद्रह हजार एक जगह अगर कई मवेशी हैं, तो उन्होंने सरकार की तरफ से एक बहुत ही बड़ा आगे भी इसकी कार्रवाई कर रहे हैं कि जिसने भी गौशाला है गौशालों के अंदर हम बायोगैस लगाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि जितना भी गोबर होगा उससे बिजली उत्पादन करके मिथेल गैस उत्पाद गैस जो होती है उसके लिए भी हम व्यवस्था कर रहे की कोशिश कर रहे हैं हमारे एक जयपुर के अंदर एक गौशाला है उस गौशाला में इसी गोबर से सी गैस बनानी चालू की है उससे रिक्शे चलते हैं जितने भी रिक्शे तो उन्होंने सी चालू की है इसी तरह से अपन को भी वर्मी कंपोस्ट जो खाद है उस खाद को किस तरह से अपन कुएं पर तैयार कर सकते हैं अगर आने वाले समय में अगर अपन सभी मिलकर उस पर काम करेंगे तो इससे बहुत ही बड़ा बेनिफिट होता है बे, बेनिफिट हो लाभ होगा इसके लिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा किसान अगर खेती करता हुआ काम करता हुआ उसका अगर इंश्योरेंस है तो भी नहीं परंतु एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से अलग से उसकी व्यवस्था पहले दो लाख थी अब उससे बढ़ाकर उसको आगे बढ़ाया गया है ताकि ये किसान खेती करता हुआ भी अगर उसके कोई घटना होती है तो उसका भी इस तरह से सरकार की तरफ से एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिलता है और जिस तरह से अपन सभी मिलकर इसमें ज्यादा से ज्यादा भागीदार बने और हर साल इस तरह के मेले आयोजन होने चाहिए दूसरा आपने एक लॉन्च किया आज गणतंत्र से जनता बहुत ही बड़ा लॉन्च किया है मैं इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपका खुद का मोबाइल नंबर अगर आप कहीं बैठे हो तो तुरंत आपके पास में मैसेज आता है वॉट्सएप पे फोटो आती है और एक क्लिपिंग जिस तरह से एक वीडियो फिल्म आप सबके साथ में मोबाइल में बैठे बैठे देख सकते हो ऐसी व्यवस्था मैं सम्मान्य मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि जिन्होंने इस योजना को आगे बढ़ाए और आप सबसे यह निवेदन करता हूं कि आपके पास में सबके पास में आधुनिक युग है टेक्नोलॉजी युग है इस युग के अंदर सबके पास में मोबाइल है और मोबाइल नंबर अगर आपके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में होंगे पहले भी एक केवीके में जो अपना कार्यक्रम होता था वह भी हर किसान के पास में एक मैसेज आता था केवी के अपने उधर होता था उसमें भी मैंने देखा था कम से कम कई किसान जुड़े हुए थे अब अपन को खुद को ये जो लॉन्च किया है इसके माध्यम से अपन को सबको जुड़ना है ताकि आने वाले समय में अपन को किस चीज की खेती के अंदर जरूरत है कौन सी दवाई देनी है आप तुरंत डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हो ऐसा अपना स्वाद हमेशा बना रहे ताकि अपना एक कॉन्टेक्ट अपन सभी डिपार्टमेंट से जुड़े रहे किसान और आने वाले समय में जब आप सबको पता है कि जयपुर के अंदर किसानों के लिए एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम हुआ था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से ग्लोबल एग्रीमेंट्रीमेंट हां ग्लोबल एग्रीमेंट के ना नाम से वहां पूरे राजस्थान के किसान आए थे और उन्होंने खेती के बारे में नई नई तकनीकी नवाचार किस तरह से हो सके हजारों किसान रोज आते थे और शाम को बस में बह के वो जाते थे दूसरे दिन दूसरे आते थे तीसरे दिन तीसरे आते थे ऐसे करके पूरे राजस्थान के किसान वहां पहुंचते थे आपके इस सिरोही जिले के कार्यक्रम में मैं किसानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आगे भी इस तरह की प्रोग्रेस चलती रहे और किसान को किस तरह से मजबूत किया जाए ये हमारी प्रार्थना है क्योंकि आप अन्दाता है और अन्नदाता जब मजबूत होता है तो पूरा देश मजबूत होता है इसी के के साथ जय जय हिंद भारत मंत्री माननीय महोदय का भी बहुत बहुत आभार आपने आज तन में होकर के किसानों के साथ में बात की है पुनः पुनः आपका आभार और अब हम सादर आमंत्रित करते हैं शिरोही कृषि विस्तार कार्यक्रम के उप निदेशक श्रीमान जगदीश चंद जी वेगवंशी पधारे और अपना उद्बोधन देवे मेला शाम को पाँच बजे तक संचालित होता रहेगा प्रदर्शनी का आप अवलोकन करते रहेंगे लाभ लेते रहेंगे और इसके उपरांत तकनीकी सत्र प्रारंभ होगा आज जिला स्तरीय विशाल किसान मेले के अंदर हमारे सिरोही जिले के माननीय श्री ओटा राम जी राज्य मंत्री गोपालन अध्यक्ष श्रीमती पायल पर, पुरिया, पर शिरोई, जिला प्रमुख सिरोही श्री जिला कलेक्टर अभिमन्यु कुमार जी विशिष्ट वे, अतिथि श्री आशाराम जी डोडी साहब मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद विशिष्ट अतिथि श्री बाला राम जी सोलंगी संयुक्त निदेशक श्री जालोर खंड हमारे पंचायत समिति प्रधान महोदया एवं सम्मानित मंच किसान प्रतिनिधि पंचायत समिति सदस्यगण सरपंचगण कृषि आदान विक्रेता संघ के प्रतिनिधिगण प्रेस एवं मीडिया प्रतिनिधिगण एवं जिले के किसान भाइयों बहनों आज आप इस विशाल किसान मेले में आप उपस्थित हुए और अपने अमूल्य समय का देकर योगदान किया तकनीकी जानकारी प्राप्त की इसलिए आपको धन्यवाद एवं मैं विशेष रूप से एक सूचना करना चाहूँगा किसान भाई यहाँ से उठे नहीं आपके लिए भोजन की व्यवस्था यहीं पर है आप भोजन करेंगे और तकनीकी सत्र अपना चलता रहेगा जो प्रतियोगिताएं आप एंट्री लेके आए हैं उनमें प्रथम द्वितीय का पुरस्कार वितरण भी किया जाएगा मैं सम्मानित मंच से ये निवेदन करना चाहूँगा कि बाहर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया स्टॉल लगाई गई है हमारे जिले के प्रमुख उद्योगपति कृषि से जुड़े हुए यंत्र के निर्माता विक्रेता इसलिए उनको एक बार भ्रमण कर अनुग्रहित करने का कष्ट करावे धन्यवाद धन्यवाद साहब श्रीमान नारायण सिंह जी सहायक कृषि अधिकारी बता रहे सभी किसान भाइयों के यहाँ भोजन की व्यवस्था है और हमारा टेक्निकल सेशन अभी चालू है सर को हम एक बार अवलोकन करके वापस आ रहे हैं हम लोग सभी यहाँ भोजन करेंगे आप लोग भोजन की व्यवस्था यही होगी आप बैठे यहीं पर आप टेक्निकल छत्र के लिए श्री नारायण सिंह जी साहब बता रहे आदरणीय मंचासीन अतिथि गांड अधिकारी ग्ड कास्तकार भाइयों मैं आप दो चार चीजें रेडी बताओ देखो अपनी भाषा बताओ जैविक खेती जैविक खेती में आपना किया किया तरीका अपनाना चाहिए जो मैं आपना बिगर वाला एड़ी जो मैं वाला कि खूब फायदा अबार आप देखो अबार आप देखो तो आपने गेहूँ पाक रिया है शिकायत खूब है तो चुवर वास्ते आप जो दवाई ले वो हो वास्ते जो दवाई दवाई लावो हो, वा दवाई आपने कई बार परेशानी में डाल सके क्योंकि कोई भी आदमी दवाई ने खा लेवे, तो वो तो भगवान ने ग्रह प्यारो भेजा है, तो इन वास्ते वो आपने बहुत बढ़िया दवाई बताओ बोलो बैठने का। खाना हाँ आप है आप जड़ा है जो कुर्सी बिराजो आप जाए। तो आप बता तो तो दवाई रे माया माया एक सूखी सीमेंट ले लो और सूखो आटो मिला लो सूखी सीमेंट और सूखो आटो थोड़ी सी शक्कर पीस आटा में मिला कड़ी भी बर्तन में लेन आप घर में मिल दो या खेत में मिल दो या कटे भी आप राख लो ये जो चूआ वेला और आटा सीमेंट सीमेंट और और और मिक्स की दोरा खावेला खावेला तो तो तो तो आटो धीरे-धीरे तो बन जावेली तो अपने आप मर जावेला और आप रे खाई है घर भी कोई जेरी चीज पड़ी वे तो कोई बायडी वे अवे एक दो दवाई आपने और बताओ आपे जरी पेली खेती करवा जावा तो आपने कही है कि खेतरे जो होड करा वो कांटा पारे हुए पटके और आपे एक जगह बेला करे रात का यदि आग लगा ली हुआ तो आजू बाजू रात सब जनावर बीमार मर सके तो इन अपन कोई पियो नहीं लागे काफी बीमारी आपने हाल है सके भाई किसानो बहनों और हमारे बुजुर्ग मैं श्री कालूराम माली इस पे खड़ा हूँ जो कि इस मेले के अंदर हमेशा मेला अपना लगता है किसानों का बड़ा अच्छा मेला हुआ लेकिन एक बात को मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि अपने किसानों के साथ पटवारी गिरदावरी करने आते हैं तो वो घर बैठे करते हैं अपन जाते हैं तो नकल के वहां से लेना तहजिल से अपनी नकल वहां होनी चाहिए पटवारी गेजावरी करने आता है तो वह अपनी नकल को वहां पेश करनी चाहिए अपन को सभी किसानों को मैं आप लोगों को निवेदन करना चाहता हूँ भी सरकार इसका हमें कोई मतलब नहीं है लेकिन किसानों की प्रॉब्लम खत्म होनी चाहिए बिजली के लिए है अब कुछ बिजली के लिए देखो कितनी पास जाना पड़ता है बिजली के लिए अपन को परेशान होना पड़ रहा है लाइट ट्रांसफार्मी तो अभी फिर भी ठीक हुआ के जल्दी से जल्दी निपट जा रहे हैं मतलब तो पहले वो हो गया था इतना सारा जो कोई बोल कहीं मेरी किसानों को कितनी तकलीफ है जीरो हमको खराब हो गई अभी पटवारी आता तो बटवारी को क्या लिखना है पटवारी को जो फसल खराब हुआ था तो फसल को खराब लिखनी है अच्छी आता अच्छी लिखनी है तो मालूम ही पड़े पटवारी आता है कुछ तुम्हारा खेत वहां बोलता है वो कहे बाहर मैं जो आप लोगों को निवेदन करना चाहता हूं कि सभी किसान एक होकर के अपन को बात पर रखनी है तो यह सम्मेलन और भी सम्मेलन बोलाने के लिए मैं तैयार हूँ सभी किसानों को हाथ तोड़ कर कहना चाहता हूँ कि मैं किसानों के लिए मतलब एक महीना हड़ताल पे बैठा था और बिजली के लिए मैं एक महीना तक मैं हड़ताल पर रहा अशोक जी गहलोत मेरे तो को सभा मिलवा के हड़ताल समाप्त की जय हिंद जय भारत अब आपके प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम होगा पहले भोजन बाद प्रश्नोत्तरी। तो भोजन डिस्ट्रीब्यूट शुरू कर दो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। खाने तो का। आपके कृपया बैठे रहें यहाँ पर आपको पीछे से पैकेट दिए जाएंगे आप अपना कूपन जमा करावे और पैकेट लेवे यहीं पर बैठ के खाना खाएंगे इसके बाद में प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम होगा जिसमे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे कृषि संबंधी और जिन्होंने प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया उसे यहीं पर नगद इनाम मिलेगा उसके साथ ही जिन्होंने अपने फल फूल पौधे पंजीयन करवाए हैं उनको भी विशेषज्ञ लोग जांच करके पुरस्कृत करेंगे वो पुरस्कार भी यहीं दिए जाएंगे कृपया बैठने का कष्ट करें ताकि भोजन देने की सुविधा हो सके हमें बिरा आप भी बिरा और रामदेव कृषि फॉर्म का अवलोकन अवश्य करने जावें आप ताकि वहाँ पे मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार से उन्नत कृषि का कार्य किया जा रहा है उसका अवलोकन करें आप बैठने का कष्ट करें ताकि भोजन के पैकेट प्रकाश जी डॉक्टर प्रकाश जी भोजन के पैकेट वितरित दित करना शुरू करो भोजन के पैकेट आ रहे हैं आपको यहीं पर मिलेंगे आप अपना कूपन दे देंगे भोजन का पैकेट लेंगे और फिर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम यहीं पर चालू होगा प्रश्न पूछे जाएंगे तुरंत इनाम मिलेगा प्रश्न का उत्तर देने पर इसलिए कृपया माननीय मंत्री के के महोदय नमस्कार किसान भाइयों आज के लिए बस इतना ही कल फिर हम कोशिश करेंगे कि आपको प्रश्न उत्तरी का जो सेशन है उसे भी सुनाने की पूरी कोशिश हमारी रहेगी लेकिन आशा करता हूं कि अब तक जो कुछ कार्यक्रम आपने सुना जिन भी बातों को आपने समझा उन्हें अपने जीवन में जरूर अपनाएं और आगे बढ़े इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं ये कहना चाहूंगा जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो तो जीत मिलेगी और हार भी गए तो सीख अवश्य मिलेगी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे यानी आपका दोस्त आरजे रमेश को दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कते रहो सोने <ज़ाँ देखे> धरती o chandiro asman soneri dharti dhate tu chandiro asman raung gangi no o jiras boro मज प्यारो राजसा किसरिया बल मे तो मरे घरों मार केसरी आनो अब सर से पग धोकरे पदारोपी गजमो